महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स आठवां भाग विल्बर और वोरबिल बंधुओं को एक बहुत ही सुंदर और सजी हुई बग्दी में बिठाया गया इसमें खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे और इसे चार सफेद घोड़े खींच रहे थे दोनों भाइयों को इस तरह एक जुलूस में ले जाया गया दोनों भाई शांत स्वभाव के व्यक्ति थे इसलिए वे अपने लिए किए गए इस स्वागत सत्कार से, थक से गए थे तभी राइट ने अपने बचपन के दिनों के मित्र एडसइंस से कहा आवो एड तुम हमारी तरफ से दर्शकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करो एडसइंस और आइरिस गाड़ी में ही थे उन्होंने इस काम को सहज स्वीकार कर लिया और पर्दे के पीछे से हजारों दर्शकों से हाथ मिला मिला कर उनका अभिवादन स्वीकार करने लगा पर्दा थोड़ा सा ही खुला हुआ था अतः दर्शक यह सोचने लगे कि प्रसिद्ध राइट बंधु से ही वे हाथ मिला रहे हैं जबकि राइट बंधु यह देखकर हंस रहे थे अमेरिका के क्लब ने रात्रि कर दोनों और वोरविल का सम्मान किया इस अवसर पर विल्बर से कुछ संदेश देने का निवेदन किया गया शर्मिले विल्बर ने केवल इतने शब्द ही कहे मैं केवल एक ही बोलने वाले परिंदे के बारे में जानता हूँ तो लेकिन वह ऊंचा नहीं उड़ सकता है सन 1903 में वायुयान द्वारा प्रथम उड़ान के सात वर्ष बाद ओरविल पहली बार अपने पिता मिल्टन राइट को उड़ान पर ले गया इक्यासी वर्षीय मिल्टन राइट को अपने पुत्रों के आविष्कार पर बहुत गर्व था वुडन भरते समय उन्होंने से वुन्ची, बहुत भरने को को कहा। मिल्टन राइट अपने पुत्रों के आविष्कार देखकर कितने खुश होंगे इसका आज अंदाज लगाना बहुत कठिन है सन उन्नीस में राइट बंधु ने एक बड़ा मकान बनाने का विचार किया लेकिन उनका स्ट्रीट का घर और उसके पास ही लाल की की बनी साइकिल पुरानी दुकान अपने में एक इतिहास हुए थे। यही वह मकान था जहां उन्होंने वायुयान बनाकर उड़ान भरने का सपना देखा था और उनका यह सपना साकार हुआ था अतः इस छोटे से मकान को छोड़ना संभव नहीं था विल्बर और का एक बार बार फिर सम्मान सम्मान किया किया। गया। इस यह अमेरिका के प्रसिद्ध नागरिक हेनरी फोर्ड ने किया। तुम्हारे में से से बहुत बच्चों ने फोर्ड कार का नाम अवश्य सुना होगा हेनरी फोर्ड ने इस सात हाथनी स्ट्रीट के मकान और उस साइकिल की दुकान की एक एक लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों को मिशगन के ग्रीनफील्ड गांव में करवा दिया। अगर तुम कभी मिशगन जाओ तो इस प्रसिद्ध मकान को अवश्य देखना अगर तुम्हें कभी उड़ते हुए वायुयान को आकाश में देखने का मौका मिले तो तुम विल्बर और वॉरविल राइट बंधुओं को अवश्य याद करना इन्ही दोनों भाइयों ने हमारे लिए आकाश में उड़ान भरने के द्वारा खोल दिए उनके सम्मान में तुम यह गीत अवश्य गाना यह बहादुर व्यक्ति अपने वायुयान में यहाँ तक महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स नाम का यह पुस्तक समाप्त है